कृष्ण यजुर्वेदिया कठोपनिषद इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का प्रथम बल्ली में सोलह सौ मंत्र देख रहे थे मंत्र का विचार हो गया था तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा बरंग तब हादमी भूय तवै तवैना भविताय श्रृंकांगे मनेकूप गृहा इसका विचार मंत्र का तो हो गया था महात्मा महात्मा अर्थात यमराजी प्रियमा प्रीत होते हुए तम नचिकेतसम अब्रवीत तव यह अद्य भूय बरम ददामि और एक बार मतलब और बर दे रहा हूँ क्योंकि नचिकेता को जैसा समझाया गया पदार्थ वो बिल्कुल ऐसा स्मरण रख करके प्रतिवर्धन अर्थात बता दिया तो ऐसे आचार्य प्रसन्न होते हैं तो और बर दे रहे हैं ये बड़ा दे रहे हैं कि तवे वह नामना अयम अग्नि ही भविता ये जो अभी अग्नि अर्थात उपासना ये कर्म उपासना ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि स्वर्ग प्राप्ति का साधन है इस कर्म का नाम आपके नाम ही रहेगा और भी अधिक इमाम अनेक रूप श्रृंकाम गृहाण ये जो माला है अनेक रूप वाली ये माला है इसको भी आप भाष्य में तंग तंग अर्थात नचिकेत नचिकेता को अभ्रवीत कहे प्रियमाण प्रियमाण आचार्य यमराज क्यों आज प्रसन्न हुए कहते शिष्य योग्यता पश्यन प्रियमाण प्रीतिम अनुभवन महात्मा शिष्य का योग्यता को देख करके प्रीति अनुभव करने वाले आचार्य तो शिष्य का अगर योग्यता है अर्थात मेधा शक्ति है बुद्धि तीक्षण है तब आचार्य प्रसन्न होते हैं अर्थात विद्या व्याख्यान करने में उनको अधिक आग्रह होता है प्रीति अनुभवन महात्मा मंत्र में है महात्मा इसका अर्थ कहते हैं अक्षुद्र बुद्धि बुद्धि क्षुद्र नहीं है चार नंबर टिप्पणी देखिए प्रियमाणत्व हेतु महात्मा यमराज्य क्यों प्रसन्न हो गए कहते हैं यमराज्य महात्मा है तथ व्याचे महात्मा क्यों है कहते हैं अक्षुद्र बुद्धि आगे टिप्पणी में कहते हैं अक्षुद्र बुद्धि क्या है हेतु प्रियमानते हेतुर महात्मा प्रियमाण यमराज जी प्रसन्न क्यों हो गए इसमें क्या हेतु है कहते महात्मा तो यहाँ कहते हैं हेतु रीति हेतुअतरम अर्थात यमराज जी प्रसन्न होने का एक हेतु हो गया कि यमराज जी महात्मा है अर्थात अक्षुद्र बुद्धि है और आगे स्वयं टिप्पणी कार्य करें ये अंतर अर्थात ये दूसरा हेतु यमराज जी प्रसन्न होने का और एक हेतु है, है और यमराज जी महात्मा है ये दूसरा हेतु है, है तो प्रथम हेतु क्या है शिष्य योग्यता दर्शन दर्शनश्यापी हेतुत्व शिष्य का योग्यता देख देखने देख करके प्रीत हुए ये प्रथम हेतु हुआ शिष्य योग्य है तो आचार्य प्रसन्न होते हैं ये प्रथम हेतु होता है कि आचार्य का प्रसन्नता का और दूसरा हेतु होता है कि वो अक्षुद्र बुद्धि है क्षुद्र बुद्धि पर उत्कर्ष पश्यन ईर्ष्यता ईर्षया कलुषी भवति जो अक्षुद्र बुद्धि होता है क्षुद्र बुद्धि कृपण कहीं कहा जाता है अर्थात तो बहुत संकुचित चित्त परकियम प्रज्ञादि उत्कर्षम पश्यन दूसरों का बुद्धि मेधा ये सब में अच्छा उत्कर्ष दे करके ईर्ष्य या उनको ईर्षा होता है तो कलुषी भवती फिर वो दूषित चित्त वाले होते हैं दूसरों का उत्कर्ष देख करके जिसको ईर्षा होता है उसको क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है अक्षुद्रधीश तो प्रियत एव इतिभाव जो अक्षुद्र बुद्धि है वो तो प्रियत होगा दूसरों का भला मतलब सदगुण देखने से ये प्रसन्न होते हैं हाँ अच्छा है तो ये स्वयं का भी अच्छा अर्थात तो उसको भी ऊर्धोगति होगी आगे वो चलेगा अपने मार्ग में और दूसरों को भी ये लाभ पहुंचाएगा इस प्रकार के वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि जहां भी अच्छा चीज दिखता है वो तो परमात्मा का ही रूप है दसम अध्याय का गीता में अंतिम श्लोक है यद्यत विभूति मत्सत्वम श्रीमदर्जी तमे तत्तवा देवा सत्वम मम तेजोश संभवम तो वहाँ भगवान कहते हैं जहां भी श्रीमत उर्जितम उर्जितम अर्थात तो प्राण वाला प्राण वाला उत्साह वाला जहां भी कोई श्री कोई ऐश्वर्य दिखता है अथवा कोई उत्साह दिखता है वो भगवान कहते हैं वो सब मेरा ही अर्थात तेज का अंश है ऐसा मानो तो कहीं भी कुछ अच्छा चीज दिखता है निश्चित रूप से उसका अर्थात सराहना में हैं ना प्रशंसा करना चाहिए हाँ वो अच्छा चीज है अच्छा का जब हम प्रशंसा करते हैं तो दूसरों को लगता है कि हाँ ये अनुकरणीय है अच्छा तो चीज देख के उसका निंदा करना वो ये क्षुद्र बुद्धि कहा जाता है अच्छा अर्थात शास्त्रीय अनुकूल है शास्त्रीय अनुकूल है तो निश्चित तो उसका प्रशंसा करना चाहिए चाहिए अर्थात तो प्रशंसनीय है वो पदार्थ हम करे न करें अलग है उसका निंदा नहीं करना चाहिए भाष्य में महात्मा अक्षुद्र बुद्धिर अक्षुद्र बुद्धि होने से महात्मा बरम तब चतुर्थम अध्या अध्या अध्या ददामी तो यह प्रीति निमित्तम निमित्त अद्यद्यार्थ इधानीम ददा भूय पुनः प्रय्छा तो यमराज जी कहते हैं बरम तब तब अर्थात तो तुम्हारा तुम्हारा अर्थात यहाँ तुम्हारे लिए चतुर्थम तीन बरता पहले हमने दिया था ये चतुर्थ बर ये चतुर्थ वर क्यों दे रहे हैं कहते हैं यह प्रीति निमित्त आपके ऊपर हम प्रसन्न है इधानीम भूय ददा आपको और ये चतुर्थ पर दे रहा हूं ददा ददामी का था प्रयच्छामी। प्रयच्छामी में छकार की सूत्र से आएगा क्या निमित्त है परे तवैव नचिकेत नामना अभिधान प्रसिद्धो भविता मैं उच्यमो अयम अग्नि मैं उच्यम अयम अग्नि तवैव नामना प्रसिद्धो भविता ये वाक्य हो गया तो यमराज यमराज्य कहते हैं मया उच्यम मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है कहा जा रहा है वर्तमान सामिप्य वर्तमान वदवा ये जो हम आगे कहने वाले हैं ये अग्नि हे नच, तब एव नचिकेतो नाम तब एवं मंत्र में है इसका अर्थ नचिकेतसह तुम्हारे नाम में नामना तो अभिधान है ना तुम्हारा जो वाचक है वाचक नचिकेता ऐसा तुम्हारा नाम हो गया उसी अनुसार प्रसिद्धो हो भविता प्रसिद्ध ये होगा आगे लोक में यमको मतलब पाघराधमा से वो तो दान कोई अच्छा आदेश होगा ना तो यहाँ कहा ठीक है ये दान क्योंकि यहाँ दान अर्थ का तो वहां जहाँ यम अर्थ सम अर्थ में आएगा तो वहां ये अच्छा अच्छा आदेश हो जाएगा हाँ ठीक है <coughs> पाग क्या सूत्र है पूरा मास्ताम दृश्य पश्य पघ्रम नृश्य धम तिष्ठ पश्यक्ष मन यक्ष पश्यक्ष ठीक है दान को ये अच्छा आगे किंच और भी श्रृंकांग श्रृंकांग शवती रत्नमयी माला इमा अनेकूपा विचित्र गृहाण स्वीकुरु श्रृंका अर्थ कहते हैं शब्दवती सब्दव, माला शब्दवती माला शब्द करने वाली माला शब्दवती ठीक है माला रत्न भा माला अनेक रूपां विचित्राम अनेक नाना रूपों को इसमें हो सकता है ये एक प्रकार के अर्थ हो गया नाना रूपों वाली माला जिसे शब्द भी होता है तो शब्द होने वाला ठीक है कहते बच्चे जैसा कभी कभी चप्पल पहनते ना चलने का समय में आवाज होता है वो तो उसका महत्व तो अर्थात तो ये विचार में इतना आवश्यकता नहीं है इसलिए कहते यदवा श्रृंका श्रृंकाम अर्थात अकुत्सिताम गतिम कर्मयीम गृहाण तो अर्थात आपको अकुत्सिता गति ये कर्ममयी अर्थात कर्म से प्राप्त होने वाले अकुत्सिता गति ये भी अर्थात बड़ रूप से मिल जाएगा अकुत्सिता गति अर्थात कुत्सिता गति कहा जाता है दक्षिणायन गति पितृलोक जाएगा शीघ्र आ जाएगा अकुत्सिता गति उत्तरायण गति तो अर्थात तो ये उपासना जो लोग करेंगे उनको उत्तरायण गति भी प्राप्त होगा वो आपको भी प्राप्त है अभी आप तो उपासना नहीं कर, मतलब करते हैं किंतु वो भी आपको प्राप्त हो गया श्रृंखक का अर्थ अकुत्सिताम गतिम अकुत्सिता गति कर्ममई अर्थात तो कर्म करके उत्तरायण मार्ग अर्थात ये कर्म उपासना अन्यदपि इसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं अन्यद्यपि कर्म विज्ञानम अनेक फल हेतुत्व शिवकुरु जो श्रृंकाम का अर्थ कह देते हैं और भी कर्म विज्ञान हम आपको बता देते हैं कर्म विज्ञान अर्थात तो कर्म उपासना ये भी बता देते हैं अनेक फल हेतु इसे अन्य फल भी मिल जाएगा अनेक फल या अकुत्सिता गति कहने से उत्तरायण गति किंतु वास्तविक आगे जो ब्रह्म देंगे यमराज जी उसका दृष्टि में उत्तरायण भी कुछ है क्योंकि उसमें भी प्रत्यावर्तन करना पड़ेगा तो इसलिए आपेक्षिक अकुत्सितम गति में से टिप्पणी में चार नंबर में उसको कहे है पुनरअपि कर्मस्तुति में एवं ये मंत्र पूरा हुआ पुनरअपि कर्मस्तुति में एवं कर्म का स्तुति फिर यमराज जी कर रहे रह हैं अर्थात तो जो विद्या अभी कर्म विद्या देने जा रहे हैं नचिकेता को उसको भी देने जा रहे मतलब अभी तो दे हैं। तो दे दिए दिए हैं हैं जो क्योंकि पूर्व मंत्र में या इष्टका या व यथावा कह करके वो विद्या तो प्रदान हो गया है उसका पुनः स्तुति करते हैं त्रिनाचिकेतरे त्रिकर मकृत तरति जन्म मृत्यु देवमिड्यं विदित्वा संधिम त्रिकर्मकृत इड्यं विदित्वा निचाये तरह एति ये एत्य इन सबके द्वारा क्या सबके द्वारा ये आगे कहेंगे भी नहीं त्रिभी अर्थात तीन के द्वारा ये तीन आगे भाष्य में कहेंगे अर्थात तो तीन पदार्थ मतलब तीन उपाय से व्यक्ति का शुद्धिकरण होते शुद्धिकरण होता है ये तीन उपाय कर, कहेंगे या तो माता पिता आचार्य ये तीन उपाय ले लीजिए अथवा वेद स्मृति और शिष्टाचार ये तीन उपाय अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीन उपाय ये सब उपाय से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है त्रिविर संधिम एत्य संधिम अर्थात संबंधम संबंध होने से क्या प्राप्त होता है कहते माता पिता आचार्यों का संबंध होने से अनुशासन प्राप्त होता है तो त्रिभीर संधिम एत्य संधिम का अर्थ संबंध संबंध का अर्थ संबंध होने से जो प्राप्त होता है अनुशासन अर्थात ये तीनों के द्वारा अनुशासनम एत्य एत्य अर्थ प्राप्य प्राप्त करके त्रिनाचिकेतह तो जो ये नचिकेता तो अग्निका तीन बार चयन किया अर्थात तो अनुष्ठान किया और त्रिकर्म कृत तीन कर्म करता है तीन कर्म आगे भाष्य में कहेंगे तो दान अध्ययन याग ये तीन कर्म जो करता है तो जन्म मृत्यु तरती जन्म मृत्यु क्या विभक्ति हो जाएगी द्वितीय दिवचन ये दीर्घोकार की सूत्र से होगा प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण तरति पार कर जाएगा ये जन्म मृत्यु को पार करेगा जन्म मृत्यु को पार करेगा अर्थात स्वर्ग लोग प्राप्त करेगा तो अपेक्षिक जन्म मृत्यु पार करेगा जो बार बार हो जाना है वो नहीं होगा आगे ब्रह्मजग्यं देवं देव विदित्वा विदिता निचा ब्रह्म ब्रह्म शब्द का अर्थ है और ब्रह्मण जायते ब्रह्मज ये हो गया विराट विराट ब्रह्मज्ञ क्योंकि विराट जो है उसी का अवयव पूरा ये स्थूल जगत इसलिए पूरा स्थूल जगत को वो जानता है तो ब्रह्मज है वही ज्ञान ज्ञ है ज्ञ जानाती ज्ञ ऐसा जो देव देव अर्थात देवम देवम अर्थात तो विराजम विराट को देव क्यों कहते द्योतनाथ देव प्रकाशमान है तेजस्व शरीर वाले होते हैं देवम इडियम इडियम अर्थात तो स्तुतियम का योग्य है विराट तो पुरुष जो है वो का योग्य है हम लोग पढ़ते हैं जो रुद्री में सहस्र रेखा कह देते हैं सहस्र शीर शाह पुरुष आ उत्तर में कहेंगे कि नहीं नहीं हम लोग तो कृष्ण यजुर्वेद का मध्यन दिन शाखा है न ये लोग कानू शाखा के अनुसार चलेंगे ये इसलिए ऐसा कहते हैं वो ये जो उच्चारण में ये लोग ख कहेंगे वो दक्षिण में स कहेंगे सहस्र शीर कहेंगे कहेंगे नहीं नहीं सहस्र शीर खा हम भी बीच में एक बार सोचा है क्यों शीरे कहेंगे ऐसे ये उच्चारण तो थोड़ा व्याकरण के अनुसार कहेंगे कि जैसा है ऐसा ही नहीं तो अदर्शन लो पर लगेगा सब तो फिर यहाँ शास्त्री जी बोलकर के महात्मा थे वो चले गए थे फिर बीच में आए थे एक बार तो हम तब सिरसा उच्चारण करता था और बोले स्वामी जी आप ऐसे कैसे कर रहे हैं अभी जब वो लोग थे तो हम लोग सिर रखा करते थे तो ऐसा कैसा करते हैं बोला भाई ये उच्चारण कैसे ठीक नहीं है ना ये तो ऐसा होना चाहिए बोला आप जो ऐसा बदल दिए आपके को पास कोई प्रमाण है तो बोला देखिए किताब लेकर गए बोले देखिये ऐसा ऐसा उच्चारण होना है तो आप जो करते हैं वो ठीक नहीं है तो न शायद शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद इसमें वो विवाह किए बोले लेकिन नहीं नहीं यहाँ का मतलब ये जो उत्तर में जो होने वाला है वो तो शुक्ल यजुर्वेदी था कृष्ण यजुर्वेद स्मरण नहीं आप जो उच्चारण करते वो दक्षिण का उच्चारण है तो वहां ये इसके अनुसार उच्चारण किया जाता है हम बोला ठीक है तो यह उत्तर का उच्चारण मान लीजिए भाई जैसा कहते हैं करो जिस विषय में जिसका अधिक ज्ञान है उसको मान लेना ये बुद्धिमत्ता है चलिए प्रसंग से विदित्वा विदि देवम विराट पुरुष को ईडियम अर्थात स्तुति करके विदित्वा विदित्वा अर्थात परोक्ष रूप से शास्त्र से जान करके आगे फिर नीचाय नीचाया चाय निशा मन धातु अर्थात यहाँ आत्मूपेण अन्भव करके विधि का परोक्ष ज्ञान हुआ और ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान विराट पुरुष का विराट पुरुष का अपरोक्ष ज्ञान अर्थात मैं ही विराट हूं व्यापक हूँ ये पूरा स्थूल जगत ये मेरा ही अवयव है इस प्रकार की अहंग्रह उपासना से निश्चय कर लेना तो नीचा त्वा को लिप हुआ है इस प्रकार की निश्चय करके इमाम अत्यंतम अत एति अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है अत्यंत शांति अर्थात संसार से ऊपर जो जिसका स्वामी हो जाता है फिर उसमें उसको और पाने का बुद्धि नहीं रहती जिसके पास जो पदार्थ है फिर उसको पाने का उसके अंदर में और इच्छा नहीं रहेगा हो सकता है कि थोड़ा रक्षण का इच्छा होगा अर्थात क्षेम का रक्षा हो सकता है योग का रक्षा मतलब योग का इच्छा नहीं होगा क्षेम का इच्छा हो सकता है तो इसलिए जो विराट के साथ अपना तादात में अनुभव कर लिया उसको शांति हो जाएगी अर्थात तो और कुछ पाने का है स्थूल और पदार्थ ऐसा उसकी बुद्धि नहीं रहेगी तो कहते हैं शांति प्राप्त तो हो गया संसार से उपरत तो हो गया उपरत तो हो गया अर्थात तो तो योग बुद्धि नहीं रहेगा क्षेम बुद्धि रह सकता है अगर विराट पुरुष तो, पुर तो ज्ञान ही होते हैं इसलिए उनको क्षेम बुद्धि भी नहीं रहेगा भाष्य में त्रिनाचिकेत नाचिकेतो अग्निश्चित पांच नमटा तो अच्छा। <स्थाँग> त्रिनाचिकेतः अर्थात नचिकेता संबंधी जो अग्नि है उसका त्रिकृत्व त्रिकृत्व अर्थात तीन बार करके यहाँ टिप्पणीकार कहते हैं त्रिकृत्व नहीं होना चाहिए क्योंकि एक कृत्व प्रत्यय ये पाँच के आगे होगा क्योंकि संख्याया क्रियाभ्यास अभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच और द्वि त्रि चतुर्भ्य सूच द्वि त्रि चतुर से सूच होना चाहिए त्रि से सूच होना चाहिए कृत्व प्रत्यय नहीं होना चाहिए त्री से त्री ही ऐसा कहना चाहिए था तो त्रिनाची के तस्त्र तो किन्तु भगवान भाष्यकार कहते हैं ना छंदोविदाम छंदोवत प्रभृति तो ये आर्स प्रयोग कहते हैं ये सब नचिकेता संबंधी अग्नि का तीन बार अनुष्ठान करके आगे कहते हैं नचिकेता अग्निश्चितो ये न त्रिनाचिकेता तीन बार नचिकेता अग्नि जो चयन किया चयन क्या अर्थ है तो अनुष्ठान किया अथवा तद विज्ञान तद्ययन तद अष्ठान तद वीन वा। बार जो त्रिनाचिकेता शब्द तो का अर्थ कहते हैं तद विज्ञान तद विज्ञान में बहुप्रिय है छे नंबर टिप्पणी देख लीजिए तद अच्छा बहुब्री नहीं लेकर के मतुप लेते हैं तद विज्ञानस इति उभयत्र उभत्र एव पाठो लिखित पुस्तके दृश्यते अर्थात तद विज्ञान तो अर्था तो दे दिया तद विज्ञानवान ऐसा कहना चाहिए था तद अध्यन तद तद अनुष्ठानवान अनुष्ठानवान में तो मतुप दिखता है किंतु तद तो विज्ञान और तद अध्ययन और ये दोनों में मतुप नहीं दिखता है इसलिए साधारण तो बहुब्र लगा लेते हैं कहते नाना यहाँ भी मतुप लिखित तो पुस्तक में तो है कैलाश का जो लिखित तो पुस्तक है मतलब पुस्तकालय में उसमें तो ये होगा बड़े महाराज जी लिख रहे हैं किंतु ये जो आजकल मुद्रित पुस्तक आ गया इसमें ऐसे पाठ आ गया त तो नचिकेता अग्नि को तीन बार तीन बार और, किया है किया है कहने का अर्थ है कि उसको जानता है अथवा उसको अध्ययन करता है अथवा उसका अनुष्ठान किया है तो त्रिनाचिकेतः तो शब्द का यह अर्थ हो गया आगे मंत्र में है त्रिभीर संधिम एत्य त्रिभी का अर्थ कहते हैं त्रिविर मातृ पिताचार्य माता पिता और आचार्य इनके द्वारा प्राप्य संधिम संधिम अर्था संधानम संधानमतः संबंधम यथावत् इति अनुशासन इसका अर्थ कहते हैं माता पिता आचार्य के द्वारा जो अनुशासन प्राप्त किया है यथावत् इति यथावत जिसको यह अनुशासन प्राप्त हुआ है वो संसार में प्रामाणिक माना जाता है प्रामाण्य ही प्रामुतियंतरा अवगम्यते माता पिता आचार्य का अनुशासन जिसको प्राप्त हुआ है वो जगत में प्रामाण्य ऐसे माना जाता है क्योंकि ये तीन प्रामाण्य का कारण होते हैं वो व्यक्ति जो कहता है ठीक कहता है क्यों माता पिता आचार्य के द्वारा अनुशासित है इसलिए माता पिता आचार्यों के द्वारा अनुशासित ये बालक देखने से दूसरों से अलग ही पता चल जाएंगे उनके अंदर वो अनुशासन होगा उनका आचरण थोड़ा अलग रहेगा तो ये प्रामाण्य का कारण है माता पिता आचार्य का अनुशासन प्राप्त ये प्रामाण्य का कारण है श्रुतिय अंतरात अवगम्य ते ये बृहदारण्य का चतुर्थ अध्याय का प्रथम ब्राह्मण है वो तो ब्राह्मण का नाम है षडाचार्य ब्राह्मण ऐसे कहते हैं हाँ प्रथम ब्राह्मण षाचार्य ब्राह्मण कहते हैं तो याज्ञ जी आए हैं जनक जी के पास और फिर वार्तालाप आरंभ होता है याज्ञ बोल्के जी कहते हैं कि आप क्या जानते हैं बताइए हम आगे बताएगा फिर जनक जी जो जानते हैं कहते हैं तो प्रथम आचार्य आते हैं शैलिनी वो ऐसा ऐसा कहे है तो याज्ञवल के जी कहते हैं उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा जैसे कि मातृमान पितृमान आचार्यवान बदती अर्थात मातृमान पितृमान आचार्यवान जो होता है वो जो कहता है कि वो प्रामाणिक है तो शैलिनी आचार्य ने जो कहे वो तो बिल्कुल प्रामाणिक है तो ये श्रुति अंतरात गृह ने कह चार यथा यहां पितृमा दे दिए आगे मंत्र संख्या भी दे दिए मातृमा पितृमाचार्यन इदे वेद स्मृतिर्शिष्टिर्वा तेजो तो ऋणी का वेद शिष्ट इनके प्रत्येक ये तीनों के द्वारा भी। ये श्रुति ही स्मृति ही सदाचार स्व प्रियमात्म चतुष्ट प्राहुर साक्षात धर्म से लक्षण लक्षण श्रुति स्मृति सदाचार ये तीन धर्म का लक्षण है धर्म का लक्षण अर्थात धर्म को जान करके तद तो अनुसार कर्म करना चाहिए अर्थात धर्म ही प्रमाण होता है ये धर्म कहाँ से जाना जाता है कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचार ये तीन धर्मो विषय में प्रमाण होते है और स्वश प्रियम आत्मन अपने को जो अच्छा लगता है प्रिय अर्थात यहाँ प्रिय अर्थात श्रेय या नहीं कि हमको अच्छा लगता है कुछ निषिद्ध कर्म में होने के लिए कहते हैं वो नहीं है श्रुति स्मृति सदाचार स्वश प्रियमात्म एत चतुर्विधम प्रोक्तम साक्षात धर्म से लक्षण यह धर्म का लक्षण है अच्छा वेद स्मृतिर वा अथवा प्रत्यक्ष अनुमान गैर्वा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीन भी प्रमाण होते हैं सुविदित त्रय धर्म शुद्धि मीपता ऐसे श्लोक पूर्वार्ध याद नहीं हो रहा है स्मृति नहीं स्मरण हो रहा है न प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीन भी धर्म शुद्धि जो चाहता है ये तीन के अनुसार आचरण करे ऐसा एक भी श्लोक है तेभ्यो ही विशुद्धि ही प्रत्यक्ष ये जो कहा गया माता पिता अथवा आचार्य वेद स्मृति शिष्ट अथवा प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये सब से विशुद्धि होती है ये तो प्रत्यक्ष ये लोक में माना जाता है टीका में विशुद्धि रीति धर्मादि अवगति ही तो धर्म के बारे में पता चलता है ये इन्हीं लोगों से ही मतलब इसी उपाय से ही धर्म क्या है पता चलता है तो मंत्र में जो है त्रिवीर संधि एत त्रिनाचिकेत इसका विचार हो गया आगे है त्रिकर्मकृत उसके लिए कहते हैं त्रिकर्मकृत तीन प्रकार के कर्म जो करता है इज्जा अध्ययन दाना नाम करता तरती अतिक्रामती जन्म मृत्यु इज्ञा इज्ञा अर्थात याग अध्ययन दान ये तीनों तो नित्य करना ही है ये वृदारण्य क्यों है ना तम तो एतम तम तो वेदावचन ब्राह्मण विविध सन्ती यज्ञ दान तपसा तप हुआ कर्म के लिए ले लिया गया यज्ञ दान और तप तप का अर्थ कर्म यहाँ जो कहते हैं अध्ययन ईज्ञा और दान अच्छा इनका जो करता होगा ये अंजन से क्षय दृष्टि वलमिक संचय अवंध्यम दिवस कु दानाध्ययन कर्म भी दानाध्ययन कर्म भी अंजन से अंजन जो आँख में लगाते थे, थे आजकल शायद छुट गया सब तो ये सब उसका क्षय कितना एकदम छोटा हो तो मेजस्टिक जो होता है ना दियासलाई का जो होता है उससे ले करके लगाते हैं नहीं तो ते तो इसमें हाथ उंगली में लगाते हैं अनजनस्य क्षय थोड़ा थोड़ा निकल जाता है फिर भी कुछ दिन के बाद देखेंगे वो क्षय हो गया और बलमिक श्यय च संचय बलमिको ये जो जंगल में बनता है वो तो नहीं देखते हैं अगर कमरे में कभी आया अब उसको तोड़ करके नहीं मत तोड़िए थोड़े दिन तक देखिए कैसे वो चलेगा कभी कभी तो दीवाल में ऐसे चलेंगे कभी कभी तो दीवाल से एकदम सीधा ऐसा मतलब डंडा जैसा दूर को भी निकालेंगे इतना बड़ा कर देंगे उतना आश्चर्य लगेगा कैसे बनाते हैं तो कैसे वो करते हैं कहते हैं कितना धैर्य के साथ करते हैं ये चलता है इसी प्रकार की अबंध्यम दिवसम कुरियात दिवस को अबंध्य अर्थात तो, बंध अर्थात तो विफल निष्फल न न यह अबंध्यम बंध्यम अर्थात तो निष्फलम निष्फल अर्थात जिसका कोई फल नहीं हुआ दिन को निष्फल न करे बंध्य निष्फल अबंध्यम अर्थात अनिष्फल सफल करे प्रत्येक दिन हमारा सफल होना चाहिए क्या करके करें दान अध्ययन कर्म प्रतिदिन ये होना चाहिए दान अध्ययन कर्म कहते क्या दान करेंगे जो है दान कर देना है हमारे पास कुछ नहीं है या साधु हो गया शरीर है ना उसी को दान कर देना है मन है उसको दान कर देना है जो उपासना करते हैं ये जगत को हो गया बुद्धि है थोड़ा दूसरों को अच्छा बात कह दे सकता है विचार कर सकता है वेदांत कर विचार कर सकता है दूसरों को थोड़ा बता दे जो अपने पास है वो दूसरों को दे है। दानो देना है दान अध्ययन हर कर्म आगे भाष्य में किंच ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणो हिरण्यगर्भ जातो ब्रह्मज जा। ब्रह्म हो गया है ब्रह्म शब्द का अर्थ हिरण्य तस्मात जात जात हो जैसे ब्रह्मज ब्रह्मज विराट ब्रह्मजस्सौ ज्ञी ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञ ही असौ ब्रह्म से हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है ज्ञ सभी को जानता है इसलिए सर्वज्ञ असौ असौ विराट तम देवम देव द्योतनाथ ज्ञानादिगुणवंत ईड द्योतनात देव द्युति धातु का अर्थ द्योति क्रीड़ा विचित्सा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गति प्रकाश मानत क्यों प्रकाशमान है, है? गुण से ज्ञान ये प्रकाश रूप है तो प्रकाशमान गुणवंत इडियम इम स्तुत्यम स्तुति करके विदित्व विदिता का अर्थ कहते हैं गृहत्वा शास्त्रतः शास्त्र तथा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके आगे निचा ये आत्म भावन आत्म भाव अर्थात तत्म्यप्य तो अर्थात मैं ही विराट हूँ उपासना करके वो तात्म्य को प्राप्त करके इम स्वबु प्रत्यक्षा शांतिम उपरतिम अत्यम एति अतिशयन इमाम शाति मंत्र में कहा गया इमाम इमाम इदम शब्द का रूप अर्थत सन्नी अर्थत अपरोक्ष हो रहा है और प्रत्यक्षरिम टीका टिप्पणी में दे, दे दिए सुख विशेषम ये जगत पूरा मेरा ही रूप है तो फिर जगत का कोई भी और विक्षेप कारण नहीं रहेगा महान शांति में रहेगा अत्यंतम ए शरीर में तादात में होने से ये भेद बुद्धि दृढ़ होता है तो फिर ये दुख अधिक हो जाता है परिच्छिन भाव अधिक जब पूरा विराट मेरा ही रूप है तो फिर जब अपना ये दांत से अपना जीवा कट जाता है कि दांत को जाते हैं डेंटिस्ट के पास उखाड़ दो इसको क्यों कहते हैं तो अपना ही है कभी कभी नाखून से कहीं छिलका निकल गया चर्म निकल गया क्या फिर वो हटा देते हैं उंगली को नहीं कहते हैं तो हमारा ही है इसी प्रकार की जो जितना व्यापक के साथ आत्मा अपना तादाद में अनुभव करेगा उसका उतना विक्षेप घट जाएगा जो पूरा स्थूल जगत के साथ अपना तादाद में अनुभव करेगा उसका तो स्थूल में भेद बुद्धि नहीं रहेगा फिर विक्षेप का कारण नहीं रहेगा तो ऊपर ये स्वाभाविक रूप से हो जाएगा इसलिए भेद बुद्धि से ऊपर उठना है ये मेरा ये तेरा वो बुद्धि वो नाशकारक है तो वेदांति तो अर्थात ये तो वेदांत में आने से पहले छोड़ करके आ जाना अयम निजो पर गणना लघुचे तसाम ये कहते हैं और उत्तरार्ध क्या है उदार चरिता नाम तो वसुधे का तो सब कुछ ये मेरा है अगर समाधि में है तो मेरा कुछ भी नहीं है हम तो असंग कूटस्थ इस प्रकार के हैं बुद्धि अगर चलती है तो संसार के तरफ तब तो तक तो ये सब मेरा ही है इस प्रकार की सर्वदा अर्थात सर्वत्र ये प्रेम भावक सभी का कल्याण इस प्रकार की बुद्धि है वहराजंग पदम ज्ञानकर्म समुच्चयानुष्ठान न प्राप्नती इतर्थ जो ये विराट पद है कैसे प्राप्त करेंगे कहते हैं ये नचिकेता अग्नि विषय के जो ज्ञान कर्म समुचय का अनुष्ठान से प्राप्त होता है टीका में अयम अर्थ विंशत का सप्तता नाम संख्या ये जो कहा गया यावती का संख्या कहते हैं विंशति अदिकप्तशता तो सतानी नाम संख्या अर्थात तो सात सौ से अधिक है संबत्सर से ओहरात्रणी ये संबत्सर का एक वर्ष में सात सो बीस ये दिन रात आएंगे तावत संख्या वर्ष में सात सौ बीस ये दिन रात आएंगे यहाँ दे दिए बड़े महाराज एक टिप्पणी अहोरात्री रात्रान, रात्रान हाहा हा पुंगसी अनादरात्रि रात। और इसमें जब द्वंद्व समास हो जाएगा तो पुंगलिंग में होना चाहिए तो अहोरात्राह ऐसा होना चाहिए था किंतु किन्तु अहोरात्रणी कर दिए तो ये सूत्र का आदर नहीं किया गया <coughs> संवत्सर से अहोरात्राणी टीका में चावत संख्या वर्ष में इतने दिन रात होते हैं संख्या सामान्या तो जब कर्म करेंगे तो 720 सौ ईटा को ले करके वेदी बनाएंगे और जब उपासना करेंगे तो कैसे करेंगे कहते हैं एक वर्ष में 720 दिन रात आते हैं और तेर इष्ट का स्थानीय चितो अग्नि अहम अर्थात तो मैं ही काल रूपक हूँ जो कि विराट पुरुष है और ये 720 इसका अवयव है इस प्रकार था मैं ही 720 वाला हूँ 720 अवयव वाला हूँ इस प्रकार की आत्मात्वा मैं ही विराट हूँ काल रूप हूँ मेरा अवयव ये 720 है कौन है कहते हैं, एक वर्ष में होने वाला जो 720 दिन रात ये जब उपासना करेंगे तो इस प्रकार के चिंतन करना है फिर धीरे धीरे अपने आपको कालात्मा मानेगा विराट पुरुष मानेगा इधानीम अग्नि विज्ञान चयन फलम उपसि प्रकरणम अग्नि विज्ञान चयन ये जो यमराज जी नचिकेता को बोले इसका अनुष्ठान अध्ययन इत्यादि जो करेगा तो उसका फल भी कहते हैं और प्रकरण का भी उपसंहार करते हैं तो ये प्रकरण अर्थात तो अब तक दो बर ये मांग लिया एक तो पिता प्रसन्न हो दूसरा है ये स्वर्ग कैसे पाया जाएगा उसके लिए उपाय बताइए ये।, ये दोनों संसार का ही बात है आगे जो प्रकरण आएगा वो तो संसार आती तो ब्रह्मत्म तत्व का विचार होगा तो इसलिए यह प्रकरण का भी उपसार करेंगे त्रिनाचिकेत में तद विदिता ये विद्वांस चिन्नुते नाचिकेतम समृत्युपासन पुरतः प्रणोद्य शोका मोदते स्वर्गलोके त्रयम् विदित्वा एकद विद्वा त्रिनाचिकेत यचिकेत चिंते स मृत्युपाशा पुरात प्रणोद शोकातीक स्वर्गलोक मोदे एक विदिव इस तीन को जान करके तीन अर्थात ये कर्म में जैसा कहा गया था या व्यावती यथावा इष्टकाओं का विषय कहा गया था उपासना विषय में ये जो 720 सौ बीस ये सब मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार की ए त्रयम् विदित्वा विदिता जान करके विदिता का अर्थ है उसका अनुष्ठान इत्यादि करके अध्ययन करके त्रिनाचिकेत कर्मी जो ये नचिकेता अग्नि का तीन बार अध्ययन कर के मतलब अनुष्ठान किया अध्ययन किया अथवा जो जानता है यह एवं विद्वान विद्वान अर्थात उपासना उपासक त्रिनाचिकेत कर्मी विद्वान से उपासक अर्थात कर्म भी किया और उसके साथ वो उपासना भी किया नाचिकेतम चिनुते नाचिकेतम अर्थात नचिकेत संबंधी अग्नि उसका नाम हो गया नाचिकेतः अग्नि उसको चिन्ह चिन्हुत अर्थात अनुष्ठान करता है स मृत्यु मृत्यो पास मृत्यु प्रणोद्य देहना प्राक शरीर नाश होने से पहले वो मृत्यु का पास को अतिक्रम कर गया प्रणोद्य प्रकर्षण नोद्य अर्थात नुद प्रेरणे अर्थात उसको हटा करके नाश करके शरीर नाश होने से पहले जो ये मृत्यु का पास को नाश कर दिया वो अतिक्रम्य शोकातीक्रम्य गति शोकाती अर्था शोक का अतिक्रम करके स्वर्गलोके मोदे स्वर्गलोक में वो फिर शांति को सुख को प्राप्त करता है टीका में त्रयम् यथोम या इष्टका यथावा इति इष्टा इति वीर्वा विदित्वा विदिव्य यहाँ तक देखेंगे त्रिनाचिकेत अर्थात नचिकेता अग्नि का जो चयन किया तीन नंबर टिप्पणी पूर्वकृत व्याख्यानम अच्छा त्रिनाचिक तो में पूर्व मंत्र में उसका व्याख्यान दे दिया गया था जो इसको जानता है अथवा जो इसका अध्ययन करता है अथवा जो अनुष्ठान करता है उसको त्रिनाचिके तो कहा गया त्रयम यथोक्तम विधिव जैसा कहा गया था तीन चीज या इष्ट या वती यथावा जो इष्ट का अर्थात जिसका स्वरूप आकार जैसे है जितने संख्या है और जैसे उसका आधान करना है स्थापन करना है वेदी के लिए इति विदित्वा का अवगम्य जान करके एवं आत्मरूपेण अग्निम यत्मूपेण अग्नि विद्वां चिंते अग्निम नाचिकेत अग्नि और जो भी आत्मरूपेण अग्निम विद्वान चिन्हते अर्थात यह जो विराट है वो मैं ही हूं इसी प्रकार के जो विद्वान जो उपासना करता है चार नंबर टिप्पणी दे दुआ विद्वान उपासीन उपासीन अर्थात उपासना करने वाला उपासीन में प्रत्यय क्या हुआ है सानच तो धातु हो गया आस उपवेशन है उप का आस उपवेशन धातु आगे सानच उप आस आन तो फिर क्या सूत्र लगा घ ईद आस तो उप आस आगे ईद आस आस में क्या विभुक्ति होगी पंचमी ताकि आसह में पंचमी होने से आस के पर्व सानच है सानच का आन है पंचमी होने से क्या परिभाषा सूत्र लगेगा आधे है परस्य परस्य बोध्यम तस् आदे बोध्यम परस्यम तसे आदर बोध्यम अर्थात अभी सानस का आदि हो गया आ आ को ईद हो जाएगा ईद आस ईद विधान सानस का आकार को हो जाएगा तो हो जाएगा उपासन सानस किस अर्थ में हुआ कर्ता कर्तात्म उपासन अर्थात तो उपासक अच्छा विद्वान विद्वान का अर्थ उपासक चिनुते चिनुते का अर्थ निर्वर्त नाचिकेतम अग्नि क्रतुम नाचिकेत तो अग्नि क्रतु क्रतु अर्थात वो कर्म याग जो इसका अनुष्ठान करता है स मृत्युपाशान मृत्यु का पाश क्या है अधर्म अज्ञान राग द्वेषादि लक्षणान ये हमको जितना है हम मृत्यु का पाश में उतने अधिक है अधर्म अधर्म अर्थात अशास्त्रीय कर्म निषिद्ध कर्म जितना अधिक कर जाते हैं अधर्म आगे अध्यान ये निषिद्ध कर्म क्यों कर जाता है कहते हैं प्राप्त करने के लिए जब वासना इतना अधिक होगा फिर धर्म अधर्म का और उसका विचार नहीं रह करके प्राप्त करने के लिए शास्त्र का उल्लंघन कर जाएगा अधर्म आगे अज्ञान आगे राग द्वेष अज्ञान हो गया तो फिर राग द्वेष तो अर्थात तो जो अपने को प्रिय लगता है उसमें राग है अपने को जो अप्रिय लगता है उसमें द्वेष इस प्रकार की सब हो जाता है ये सब कहते हैं मृत्यु का पास है रागादी द्वेसादी राग रागादी रागदेशादीक्षण बहुवी अधर्म अज्ञान रागद्वादीक्षण ये मृत्युपाश्चर पुरात अग्रत पूर्वमेव शरीरपाता शरीरपात पहले ये गीता में एक शक्नुति हव य सो प्रशर विमोशाणा काम क्रोधोद्भवम बेगम सयुक्त है स सुखी न तो ये सब मृत्यु का पास होते हैं सकनुती हई व्य जो ये बेग को सहन कर ले सकता है तो ये आ तो जाएंगे किंतु हम उसमें प्रवाहित तो न हो जाए उसमें चला न जाए संस्कार वैसे आ जाता है राग द्वेष आ जाता है किंतु वही संस्कार को हम फिर चलाते रहेंगे तो फिर ये वेदांत का क्या लाभ हुआ तो खाली बस पढ़ने कहने के लिए हो गया कहते हैं तो अर्थात ये सब राग द्वेष से हमारे बसवर्ती नहीं हो जाए जीवन हमेशा जितना शास्त्रीय हो जाए ये अधर्म और जीवन में न रहे अधर्म हो गया तो भयंकर अज्ञान का ये सब लक्षण है अग्रत हा, अग्रत अर्थात पूर्वमय शरीरपातात् शरीरपात होने से पहले प्रणोद्य प्रणोद्य अर्थात अपहाय नुद प्रेरणे अर्थात तो उसका निराकरण करके हटा करके शो मानसेर दुखेर वर्जित इति मानस दुख वर्जित यही शो का अर्थात तो मानसिक दुख और नहीं होगा देवताओं को शारीरिक दुख तो नहीं है मानसिक दुख भी नहीं होता है ये सब अनुष्ठान करने से प्राप्त होता है वो स्थिति मोदे स्वर्ग लोके विराजे विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्या विराट आत्म स्वरूप प्रतिपत्ति के द्वारा अर्थात विराट रूप प्रतिपत्ति अर्थात में विराट हूँ इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करके स्वर्ग तो लोक मोद ते तो स्वर्गलोक में फिर मोदते आनंद को प्राप्त करता है स्वर्गलोक अर्थात तो फिर विराट स्वयं हो गया मंत्र पूरा हुआ आगे कहते हैं ऐसा अग्निर्नचिकेत स्वर्गीय ऐसते अग्निर्नचिकेत स्वर्गीय अग्निर वृणिथा द्वितीय वरेण एतम अग्निं एकमग्निंग तवै नचिकेतो वृणी हे नचिकेता संबोधन करते हैं ते अग्निस्वर्गो यमृणीता द्वितीयन वरण एक अग्नि तव जनासह तवै प्रवक्ष्यति हे नचिकेतो तृतीय वर वृणी हे नचिकेत संबोधन करते हैं अत्वसंत अत्वसत चा धातु लगा हे नचिकेतने लगा नचिकेत ऐस ते ते का अर्थ तुभ्यम अग्नि अग्नि ते जो तुम्हारे तुम्हारे लिए जो ये अग्नि हमने कहा अग्नि ही स्वर्गीय ये अग्निस्वर्गी इति स्वर्गीय कह दिया गया यम जिस अग्नि को अवृणी था आपने मांग द्वितीय बरेण द्वितीय वर् के द्वारा इसको मांग अर्थात तो ये जनकल्याण करने के लिए नचिकेता ने मांगे एतम अग्निम जनासह इस अग्नि को जनासह तवै जनावक्ष न अंगीकृत नचिकेताने बक्षिथी चम श्रंका अच्छा तो यमराज जी कहे थे कि चार चतुर्थ बर हम दे रहा है तो चौथा बर आगे वो कहे कि ये अग्नि आपका नाम में होगा और ये श्रृंखला को भी ये माला को भी लो तो अगर अग्नि भी आपका नाम में होगा और माला को भी लेगा तो कितना बर फिर हो जाएगा दो हो जाएगा अधिक किन्तु यमराज कहे थे कि हम प्रसन्न होकर के और एक बर दे रहे हैं अर्थात तो अग्नि ही आपके नाम में होना यही बर आपका रहा क्यों नचिकेता माला को लिया नहीं क्योंकि यमराज कहे थे कि एक बर और अधिक दे रहा हूं नचिकेता भी सोच लिया एक बर तो लेना है ये माला क्यों लेंगे तो इसलिए एक नंबर टिप्पणी में बड़े महाराज जी कह रहे हैं श्रृंकाम तू न अंगीकृतवान नचिकेता इति अने सूच्यते अर्थात तो माला को तो नचिकेता लिया नहीं अरे यमराज जी स्वयं आगे भी कहेंगे बक्शी तीचा नहीं ताम श्रृंका वित्तमयी अब आप तो, तो आपने ये श्रृंका ये वित्तमयी ये श्रृंका को ये ऐश्वर्य वाली ये माला को तो आपने स्वीकार किया नहीं यमराज जी आगे कहेंगे नचिकेता को प्रशंसा करते हुए आप तो हमसे भी आगे हैं तो, अच्छा ये मंत्र का तो व्याख्यान हुआ जी यहाँ तक वो क्यों ये कभी अर्जुन देखेंगे गीता में तीन तीन संबोधन कर दिए <laughs> तो ये जब कहते ना बहुत प्रीत हो जाते हैं फिर ये विज्ञान में को समय नहीं रहेगा चेतना आनंदो में को समय चला जाएगा अथवा बहुत दुखी भी जब हो जाएंगे बुद्धि कार्य नहीं करेगा ये सब जागा में और बुद्धि कार्य नहीं करने से कितना संबोधन देना चाहिए क्या होना चाहिए वो और घटेगा नहीं ये इस प्रकार अभी यमराज जी बहुत प्रसन्न है इसलिए दो दो संबोधन कह दिए ये तो यम या, यमराज या, जी हा यमराज जी प्रसन्न है तो, तो कह दिए ओ सं